संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व यमलोक के मार्ग का कष्ट और इससे बचने के उपाय युधिष्ठिर ने पूछा केशव, आप सर्वज्ञ हैं इसलिए बताइए मनुष्य लोग और यमलोक के बीच की दूरी कितनी है यमलोक कैसा है कितना बड़ा है और कहाँ है मनुष्य किस उपाय से यमलोक के दुखों से छुटकारा पाते हैं जब जीव पांच भौतिक शरीर से अलग होकर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 एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है उस शरीर के रूप रंग और माप भी पहले शरीर के ही समान होते हैं उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई देख नहीं पाता देहधारियों का अंतरात्मा जीव पाठ आठ अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करता है वह काटने टुकड़े टुकड़े करने जलाने अथवा मारने में नष्ट नहीं होता यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूप धारण कर अत्यंत क्रोधी और यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं उस समय जीव स्त्री पुत्रादि के स्नेह बंधन में आवद्ध होकर विवश हो जाता है जब वह जाने लगता है तो उसके किए हुए पाप पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं उस समय जीव सबकी ओर से निरपेक्ष हो समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है माता माता-पिता, भाई, मामा, स्त्री पुत्र और मित्र रोते रह जाते हैं उनका साथ छूट जाता है उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भींगे होते हैं उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है फिर भी वह जीव उन्हें दिखाई नहीं पड़ता वह अपना शरीर छोड़कर वायु रूप में उस मार्ग की ओर चल देता है जो अंधकार से भरा होता है और जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता वह पथ बड़ा भयंकर होता है उस पर चलने वाले पापियों को अंत तक दुख ही दुख उठाना पड़ता है पापाचार्यों के लिए वह बड़ा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है वहाँ किसी सहायक का मिलना बड़ा कठिन होता है जिसका काल आ जाता है वह उस मनुष्य को बंध बांधो, भोग सामग्री और धन वैभव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्ग पर जाना पड़ता है और जंगम प्राणी एक दिन यमलोक के पथिक होते हैं। यमराज के अधीन रहने वाले देवता असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव है वे स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक हो बाल वृद्ध वरुण तरुण या जवान हो तुरंत के पैदा हुए हो अथवा गर्भ में स्थित हो उन सब को एक दिन उस महान पथ की यात्रा करनी ही पड़ती है पुरवान हो या अपराह्न संध्या का समय हो या रात्रि का आधी रात हो या सवेरा वहां की यात्रा सदा खुली ही रहती है कोई प्रदेश में हो जंगल में हो या पर्वत पर रहते हो जल थल आकाश या घर के भीतर मौजूद हो खाते या पानी पीते हो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 दूतों की मार खाकर शरीर में बेतरह पीड़ा होती है तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है जिन मनुष्यों ने दान नहीं किया है उन्हें काटे बिछाए हुए और तपी हुई बालू तथा धूल से भरे हुए मार्ग पर जलते पांव से चलना पड़ता है धर्महीन पुरुषों को काठ पत्थर शिला डंडे जलती लकड़ी चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यम को जाना पड़ता है जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे छटपटाने कराहने तथा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में उन्हें गिरते पड़ते चलना पड़ता है उनमें से किसी के हाथ पैर और जंघे तोड़ दिए जाते हैं किसी का गला मरोड़ दिया जाता है और किसी के कान नाक और ओठ काट लिए जाते हैं उनके ऊपर शक्ति भिन्दपाल शंकु तोमर बाढ़ और त्रिशूल की मार पड़ती रहती है कुत्ते बाघ भेड़िये और कौन उन्हें चारों ओर से नोचते रहते हैं, मांस काटने वाले राक्षस भी मृग सुअर और चितकबरे हरिन चोट पहुंचाते और उनके मांस काट कर खाया करते हैं जो पापी बालकों की हत्या करते हैं उन्हें सुई के समान तीखे डंक वाली मक्खिया चारों ओर से काटती रहती है जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं उन्हें यमपुर के मार्ग पर यमदूत हथियारों से छेदते रहते हैं जो दूसरे जीवों को भक्षण करते या उन्हें दुख पहुंचाते हैं उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं जो दूसरों के कपड़े पलंग और बिछौने चुराते हैं उन्हें यमदूत पिसाचों की तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ को हड़प लेते हैं वे यमलोक में जाते समय यमदूतों के हाथ से पत्थर जलती हुई लकड़ी डंडे काठ और काटेदार शस्त्रों की मार खाते हैं तथा उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है जो मनुष्य नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेते उन्हें गालियां सुनाते और सदा मार बैठते हैं वे जब यमपुर की मार्ग में जाते हैं उस समय यमदूत इस तरह जकड़कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है उनकी जीभ आंख और नाक काट ली जाती है उनके शरीर पर दुर्गंधित पीव और रक्त डाला जाता है गीदर उनके मांस नोच नोच कर खाते हैं और क्रोध में भरे हुए भयानक चाणाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा तदंतर जी समय यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में सौ करोड़ जन्मों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं जिन लोगों ने लोभ दम्भ और असत्य के वशीभूत होकर धन रहते हुए भी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है उनके गले में फंदा डालकर उन्हें पीटते हैं और वे भूख प्यास तथा परिश्रम से पीड़ित होकर यमपुरी की यातना कर, यात्रा करते हैं दान न करने वाले जीवों के कंठ मुंह और तालु भूख प्यास के मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमदूतों से बारम्बार अन्न और जल मांगा करते हैं वे कहते हैं मालिक हम भूख और प्यास से बहुत कष्ट पा रहे हैं अब चला नहीं जाता कृपा करके मुट्ठी भर अन्न और थोड़ा सा पानी दे दीजिए इस प्रकार यातना करते ही रह जाते हैं किंतु कुछ भी नहीं मिलता यमदूत उन्हें उसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं वह चंपान जी कहते हैं जन्मे भगवान श्री कृष्ण के मुख से भयंकर यमयातना का वर्णन सुनकर महाराज युधिष्ठिर भय से थर्रा उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े मूर्छा ने उन पर पूरा अधिकार जमा लिया तत्पश्चात जब वे धीरे धीरे होश में आए तो भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया। इसके बाद वे जल से अपने नेत्र धोकर पुनः भगवान से बोले देवेश्वर यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है अब तक अब यह बताने की कृपा कीजिए कि मनुष्य किस उपाय से उस विकट मार्ग को सुखपूर्वक तय कर सकते हैं भगवान ने कहा पांडुनंदन इस संसार में जो लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं जीव हिंसा से अलग रहकर गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं देते हैं वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं जो लोग ब्राह्मणों को उनमें भी विशिष्ट श्रोत्रियों को अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छी प्रकार से बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं तथा जो ब्राह्मणों को को और उनमें भी कपिला आदि का पवित्र दान देते रहते हैं वे निर्मल कांति वाले बैल जुते हुए विमानों में बैठकर यमलोक को जाते हैं जो ब्राह्मणों को छाता जूता स आसन वस्त्र और आभूषण दान करते हैं वे सोने के छत्र लगाए उत्तम गहनों से सज धज कर घोड़े बैल अथवा हाथी की सवारी से धर्मराज के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं जो स्नान आदि से शुद्ध होकर ब्राह्मणों को प्रयत्न पूर्वक शुद्ध दूध दही घी गुड़ और शहद का श्रद्धा के साथ दान करते हैं वे चक्रवाकों से जुटे हुए सुवर्ण में विमानों पर बैठ यमलोक की यात्रा करते हैं उस समय गंधर्वगण उनके साथ रहकर भांतिभा के बाजे बजाते हुए उनका मनोरंजन करते हैं जो सुगंधित फूल और फल का दान करते हैं वे हंसयुक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं जो ब्राह्मणों को घी में तैयार किए हुए भांति भाती के पकवान दान करते हैं वे वायु के समान वेग वाले सफेद विमानों पर बैठ यमपुरी की यात्रा करते हैं जो समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले जल का दान करते हैं वे अत्यंत तृप्त होकर हंस जुते हुए विमानों द्वारा सुखपूर्वक धर्मराज के नगर में जाते हैं जो लोग शांत भाव से युक्त होकर श्रोत्रीय ब्राह्मण को तिल अथवा तिल की गौ या घृत की गौ का दान करते हैं वे सूर्यमंडल के समान तेजस्वी विमानों द्वारा गंधर्वों के गीत सुनते हुए यमराज के नगर में जाते हैं जिन्होंने इस लोक में बावड़ी कुएं तालाब पोखरे पोखरियाँ और जल से भरे हुए जलाशय बनवाए हैं वे चंद्रमा के समान उज्ज्वल और दिव्य घंटा से निदित विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं उस समय भी महात्मा नित्य तृप्त और महान कांतिमान दिखाई देते हैं तथा दिव्य लोक के पुरुष उन्हें ताड़ के पंखे और चवर डुलाया करते हैं जिन्होंने यहाँ अत्यंत विचित्र विस्तृत मनोहर सुंदर और देव मंदिर बनवाए हैं, वे सफेद बादलों के के समान समान कांतिमान एवं के समान, वाले विमानों द्वारा यमलोक की यात्रा करते हैं और वहाँ जाने पर वे यमराज को सुखी एवं प्रसन्न देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक के निवासी होते हैं जो लोग देवताओं के उद्देश्य से प्याऊ बनवाकर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 तथा शांतिपूर्वक जल से उन्हें फल फूलों से सुशोभित करके बढ़ाया करते हैं। वे दिव्य वाहनों पर सवार हो आभूषणों से सज अत्यंत रमणीय एवं शीतल छाया में होकर दिव्य पुरुषों द्वारा सम्मान पाते हुए यमलोक में जाते हैं जो ब्राह्मणों को घोड़े बैल अथवा हाथी की सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हें सोना चांदी मूंगा और मोती प्रदान करते हैं वे सोने के विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं भूमिदान करने वाले लोग समस्त कामनाओं से तृप्त होकर बैल जुटे के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा उस लोक की यात्रा करते हैं जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुगंधित पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं वे सुगंध सुंदर वेश धारण कर उत्तम कांति से हो सुंदर पहने हुए विचित्र विमानों पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। दीप दान करने वाले पुरुष के समान तेजस्वी विमानों के दसो दिशाओं को दे दीप्यमान करते हुए साक्षात अग्नि के समान कांत्यमान स्वरूप से यात्रा करते हैं जो घर एवं आश्रय स्थान का दान करने वाले हैं वे सोने के चबूतरो से युक्त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 वे चक्रवाग से जुटे हुए विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं जो घर आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं वे उस मार्ग पर बड़े आनंद के साथ जाते हैं, जो मनुष्य मेरा दर्शन करके नमो नमोब्रह्मण देवाय कहकर मुझे प्रणाम करते हैं और सदा व्रतधारी पुरुष के समान अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं वे सुख के साथ धर्म के स्थान को जाते हैं जो प्रतिदिन नमः नम सर्वसा कहकर गौ को नमस्कार करता है वह यमपुर के मार्ग पर पर करता है। नित्य प्रातः काल से उठकर जो कहते हुए पृथ्वी पैर रखता है वह सब कामनाओं से तृप्त और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर दिव्य विमान के द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को जाता है जो देवता और अतिथियों को भोजन कराने के बाद स्वयं करते हैं अथवा जो सवेरे और शाम को भोजन करने के सिवा बीच में कुछ नहीं खाते तथा दंभ और असत्य से बचे रहते हैं वे भी सार विमान के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करते और दम्भ तथा असत्य से दूर रहते हैं वे हंस विमानों के द्वारा बड़े आराम के साथ यमलोक कर केवल वक्त अन्न करते हैं नगर में जाते हैं जो मेरे भक्त होकर इंद्रियों को वश में करके तीर्थों में भ्रमण करते हैं वे महात्मा भी बड़े आनंद के साथ विमानों के द्वारा उस मार्ग को तय करते हैं जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं वे हंस और सारसों से यात्रा करते हैं जो संपूर्ण प्राणियों पर समान दृष्टि रखते जीवों को अभदान देते क्रोध और लोभ से रहित होते तथा इंद्रियों को अपने वस में किए रहते हैं वे महान कांतिमान